श्री विष्णु विष्णुशहसनामस्त्र शंकर यस्मिन् याति नरकम् स्वर्गोपि यत्र विघ्नो यत्मन ब्रह्मोपोकोपक मुक्ति चेतस यहां ददातव्यय किं चितम प्रयाति इति श्री पराशर विष्णुपुरा विष्णु पुराण के अंत में श्री पराशर जी ने इस प्रकार उपसंहार किया है इसमें दत्तचित्त हुआ पुरुष नरक गामी तो होता ही नहीं बल्कि स्वर्ग भी जिसका चिंतन करने में विघ्न रूप है तथा जिसमें चित्त लगाए हुए मनुष्य के लिए ब्रह्म भी तुच्छ मालूम होता है और जो अविनाशी प्रभु शुद्ध चित्त पुरुषों के अंतकरण में स्थित होकर उन्हें मोक्ष प्रदान करता है उस अच्युत का कीर्तन करने से यदि पाप नष्ट हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ध्येयो महाभारे भगवता श्री वेद व्यास नोपसृत भगवान श्री वेद व्यास जी ने भी महाभारत के अंत में इस प्रकार उपसंहार किया है कि समस्त शास्त्रों का मंथन करके उनका बारंबार विचार करने पर यही एक बात सिद्ध होती है कि सदा श्री नारायण का ध्यान करना चाहिए हमें यह श्लोक महाभारत के अंत में नहीं मिला लिंग पुराण का श्लोक सर्वथा इसी प्रकार है हरिहि कह सदा ध्येयो भगवद्भि सत्वसंस्थित ओ मित्यम सदा विप्रा पठत ध्यात के स्व इति हरिवंश कैलाश यात्रायाम हरिरे को ध्यात इतम महेश्वरेण आप लोगों को सत्वगुण में स्थित होकर निरंतर एक श्रीहरि का ही ध्यान करना चाहिए हे विप्रगण ओम इस प्रकार सदा जप करो और केशव का ध्यान करो इस प्रकार हरिवंश में कैलाश यात्रा के प्रसंग में महेश्वर ने भी एक हरी ही का ध्यान करना चाहिए ऐसा कहा है एक तत्सर्व अभिप्रेत्य इसमें सर्वधर्माण धर्मोधिकतमो मत इत्याधिक उक्त इन सब वचनों के अभिप्राय से ही सब धर्मों में मुझे यह धर्म सबसे अधिक मान्य है इस प्रकार इसकी अधिकता बतलाई यही है किमेक दैवतम इत्यारभ्य किम जपन मुच्यते जंतु इति षट प्रश्नेशु यत सर्वाणी प्रश्नोत्तराभ्याम यद्रह्मोक्तम तद विश्व शब्दे इति व्याख्यातम इस प्रकार लोक में एक देव कौन है यहाँ से लेकर जीव किसका जप करने से मुक्त हो जाता है इन छह प्रश्नों के उत्तर में जिससे सब भूत हुए हैं इत्यादि प्रश्नोत्तरों में जिस ब्रह्म का वर्णन किया है वह विश्व शब्द से कहा जाता है ऐसी व्याख्या की गई है इति तथा चग्वेदे तमुस्तो पूर्व्यम यद ऋतस गर्भम जनुषा पिपर्तन आय जो नाम चिद्भिव महस्ते विष्णु सुमती भजामहे इत्यादिश्रुतिर्षोनाम संकर्तन सम्यक ज्ञान प्राप्त वेत स्तुतारह तो स्त यथा ज्ञानेन सत्य गर्भ जन्मसमा कुरूत जानत आ अस विष्णो ना आवदत अन्य वदन्तु मां वा हे विष्णु वे सुमतिम शोभनम मह भजमहेतीप्राय अब वह विश्व कौन है ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं विष्णु ऋग्वेद में भी तम तमु तो्यम यथावि ऋतस्य गर्भ जनुषा विपरतन आशंत नाम चिद विवक्तन महस्ते विष्णु सुमतिम भजामहे इत्यादि श्रुतियों से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु के नाम संकीर्तन का विधान किया है इस श्रुति का अभिप्राय यह है कि हे स्तुति करने वालों सत्य के सारभूत उस पुराण पुरुष को ही यथार्थ जानकर जन्म की संप्राप्ति करो इन विष्णु के नामों को जानते हुए उनका उच्चारण भी करते रहो अन्य लोग उनका जब करे, चाहे न करे परंतु हम तो हे विष्णु आपको सुंदर तेज और सुमति को भसते हैं वे वेष्टि प्राप्त विष्णु विषव्याप्तभिधायनो नु प्रत्य रूपम विष्णुरी देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य इत वे वेष्टि अर्थात जो व्याप्त हो उसका नाम विष्णु है व्याप्ति अर्थ के वाचक नुक् प्रत विष धातु का रूप विष्णु बनता है तात्पर्य यह कि वह देश काल वस्तु रूप त्रिविध परिच्छेद से रहित है व्याप्ते में रोजसी पार्थ क्रांति का स्थित कर्मलाचाप्यह पार्थ विष्णु विष्णुरीत्यभि इति महाभारते महाभारत में कहा है हे पार्थ पृथ्वी और आकाश मुझसे व्याप्त है तथा तो मेरा विस्तार भी बहुत है हे पार्थ इस विस्तार के कारण ही मैं विष्णु कहलाता हूँ यंचित जगत्सर्व दृश्यते श्रूयते अंतर्बिश्चतर्व्य नारायण स्थित इत्यादि श्रुते ब्रह्म नारायणे बृहन्नापनिषद की श्रुति है जो कुछ भी संसार दिखाई या सुनाई देता है श्री नारायण उस सब को बाहर भीतर से व्याप्त करके स्थित है सर्वभूतस्थम एकम नारायणम कारण पुरुषम अकारणम परम ब्रह्म शोक मोह निर्मुक्त विष्णु ध्यान न सीदति इत्यात्मबोधोपनिषदि आत्मबोधोपनिषद में कहा है सर्वभूतों में स्थित एक एकाकार कारक रूप शोक कारकूप शोकमोहात पर्रह्म नारायण विष्णु का ध्यान करने से मनुष्य दुख नहीं पाता विशतेर्वा नुक् प्रत्येप विष्णुरी यस्माष्टमीदम सर्व महात्मनः महात्म तस्माोचते विष्णु विशेष धा प्रवेश विष्णुपुराणे अथवा नुक प्रत्यांत विष धातु का रूप विष्णु है जैसा कि विष्णु पुराण में कहा है उस महात्मा की शक्ति इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश किए हुए हैं इसलिए वह विष्णु कहलाता है क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है यदुद्देश्य नाध्वरे वसट क्रियते स वसठकार यस्मिन यस्िन यज्ञे वसट क्रिया स वसटकार यज्ञो वही विष्णु इति श्रुते यज्ञो येते यो वसत्कार यसत्कारादी मंत्रात्मना वेवान्णयती स वसटकारता प्रजापति वसटकारुते चतुर्भिर्च चतुर द्वाभ्या चूयते च प्रसीदतु इत्यादि स्मृतेश्च। जिसके उद्देश्य से यज्ञ में वसट किया जाता है उसे वसटकार कहते हैं अथवा यज्ञ ही विष्णु है इस श्रुति के अनुसार जिस यज्ञ में वसट क्रिया होती है वह यज्ञ वसटकार है अथवा जिस वसटकार आदि मंत्र रूप से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है वही वसटकार है अथवा प्रजापतिश्च वसटकारस् इस श्रुति के तथा चार चार दो पाँच और दो अक्षर वाले मंत्रों से जिनका यजन किया जाता है वे विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हो इस स्मृति के अनुसार देवता ही वसटकार है। पहला ओ श्रावय दूसरा अस्तु सौसट तीसरा यज चौथा ये यजामहे पाँचवा वसट भूतम च भव्यम चवच्च भूत भव्य भवंति तेषा प्रभु भवत काल भूत भव्य भूतभव्य भगवत्भु कालभभेदम अनादृत सन्मात्र प्रतिगिक ऐश्वर्यम प्रभुत्वम् भूत भव्य अर्था भविष्य और भवत वर्तमान इनका नाम भूत भव्य भगवत है उनका जो प्रभु हो वह भूत भव्य भगवत्त प्रभु कहलाता है इस देव का सन्मात्र प्रतिगिक ऐश्वर्य काल भेद की उपेक्षा करके रहता है इसलिए यह प्रभु है जो ऐश्वर्य केवल सत्ता मात्र ही है रजो गुणम रजोगुण्रिंचिपेण भूता भूतकृत तमोगुण महाय सरुद्रात्मना भूताती क्रनोति हिनास्ती भूतकृत रजो गुण का आश्रय लेकर यह ब्रह्मा रूप से भूतों की रचना करता है इसलिए भूतकृत है अथवा तमोगुण को स्वीकार कर रुद्र रूप से भूतों को काटता अर्थात उनकी हिंसा करता है इसलिए भूतकृत है सत्वगुण मधिष्ठाया भूतानी विभर्ति पालयती धार्यति पोषयती थी वह भूतभृत सत्वगुण के आश्रय से भूतों का भरण पालन धारण अथवा पोषण करता है इसलिए भूतभृत है प्रपंच रूपेण भवल भावः भवन भाव सत्तात्मको वूप से उत्पन्न होता है अथवा केवल है ही इसलिए भाव है उत्पन्न होने का नाम भाव है अथवा सत्ता मात्र को भी भाव कहते हैं भूतात्मा भूता आत्मायामीति भूतात्मा ऐसत आत्मायाम्य मृत इति श्रुतः है भूतात्मा यह तेरा आत्मा अंतर्यामी और अमर है इस श्रुति के अनुसार भूतों का आत्मा अर्थात अंतर्यामी होने से भूतात्मा है भूतानि भावयती जनयति वर्धयती वह भूत भावना है। भूतों की भावना करता है अर्थात उनकी उत्पत्ति या वृद्धि करता है इसलिए भूत भावना है परमात्मा च पूतात्मा पर मुक्ता अव्यय पुषा क्षेत्र पूता पर मुक्ता पति अव्य पुरुषः साक्षी अक्षरः क्षेत्र अक्षर है भूतकृदारिभ गुणतंत्रात पूतात्मा इति पूत आत्मा यूतात्मा कर्मधार्यो वा केवलो निर्गुणस्य इति वेवलो निर्गुणस्ती गुणोपराग स्वेखा कल्प्यते भूतकृत आदिनामों से उसमें गुणाधीनता का दोष प्राप्त होता है अतः अब पूतात्मा पवित्र स्वरूप कहकर उस दोष का प्रतिषेध करते हैं पुतात्मा पवित्र है आत्मा स्वरूप जिसका उसे पुतात्मा कहते हैं अथवा यहाँ कर्मधारय समास है वह केवल और निर्गुण है इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है पुरुष का गुणों के साथ संबंध स्वेच्छा से ही माना जाता है तब यह अर्थ होगा जो पवित्र हो और आत्मा भी हो वह पुतात्मा है आत्मा परमश्चावात्मा चेत परमा कार्यकारण विलक्षण योग नितशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभाव जो परम श्रेष्ठ हो तथा आत्मा भी हो उसका नाम परमात्मा है वह कार्य कारण से भिन्न नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव है मुक्ता नाम परमा प्रकृष्टा देवता पुनरावृत्त्य संभवात्द गेटी मुक्ता परमागति मांपेत्य तो कौंतेय पुनर्जन्मन विद्यते इति भगवद मुक्त पुरुषों की जो परम अर्थात सर्वश्रेष्ठगति गंतव्यदेव है वह मुक्ता परमागति मुक्तों की परमागति कहलाता है क्योंकि वहां पहुंचे हुए का फिर लौटना नहीं होता भगवान ने भी कहा है हे कौंतेय मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता न ना नाश्य व्ययो विनाशो विको वा विद्यत इति अव्ययः अजरो अमरों व्यय श्रुतः है जो भीत नहीं होता अर्थात जिसका व्यय विनाश या विकार नहीं होता वह अव्यय है श्रुति कहती है अजर है अमर है अव्यय है इत्यादि पूरा शरीर तस्ते पुरुषा नवद्वार पुरपुण्यम एतर्भाव समन्वत व्याप्यसेते महात्मा यस्मत पुरुष उच्यते महाभारते पुर अर्थात शरीर उसमें जो शयन करे वह पुरुष कहलाता है महाभारत में कहा है वह महात्मा इन पूर्वोक्त भावों से युक्त नौ द्वार वाले पवित्र पुर को व्याप्त करके शहन करता है इसलिए वह पुरुष कहलाता है यद्वा हस्ते व्यत्यस्ताक्षरयोगा आसीत पुरा पूर्वमेविग्रह्वादि पुरुषा पूर्वमेवाह पुरुषस्य तत्ष इति पुरुष अथवा आस धातु के अक्षरों को उल्टा करके पुरा शब्द के साथ जोड़कर पुरा यानी पहले से ही आसी था ऐसा पदच्छेद मानकर यह पुरुष शब्द सिद्ध हुआ है जैसा कि श्रुति कहती है मैं यहाँ पूर्व में ही था यही उस पुरुष का पुरुषत्व है अथवा पुरुषु उत्कर्ष उत्कर्षशालीसु सत्व सीदती पुरूणि फला सनोति दधाती व पुरूणि भुवना संहार समय से अंत करोती व पूर्णवात् पुराणाद्वा सदनाद्वा पुरुष पुराण सदनाच तत्सौ पुरुषोत्तम पंचम एवेद उद्योग पर्व अथवा पुरु अर्थात बहुत से उत्कर्षशाली तत्वों अर्थात जीवों में स्थित है इसलिए या अधिक फल देता है इसलिए अथवा संहार के समय प्रचुर भूनों को नष्ट करता है इसलिए अथवा पूर्ण होने पूरित करने या स्थित होने के कारण वह पुरुष है पंचम वेद महाभारत में भी कहा है पूर्ण करने और स्थित होने के कारण यह पुरुषोत्तम है साक्षात साक्षा अव्यवधान स्वूपबोधेन ईक्षते पश्यति साक्षी दृष्टरी दृष्टारी इति पाणिनि वचनादीनी प्रत्यय साक्षात अर्थात बिना किसी व्यवधान के अपने स्वरूपभूत ज्ञान से सब कुछ देखता है इसलिए साक्षी है साक्षात द्रष्टरी संज्ञायाम इस पाणिनी के वचन से यहां इन्हीं प्रत्यय हुआ है क्षेत्रम शरीर जानती क्षेत्रज आतोनुपसर्गे इति क प्रत्यय क्षेत्र चापि माम भगवत भगवत्वना क्षेत्राणि ही शरीराणि बीज चापि शुभाशुभम तान्य वेत्ती स योगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते महाभारते क्षेत्र अर्थात शरीर को जानता है इसलिए क्षेत्रज्ञ है आतोनपसर्गे कह इस सूत्र के अनुसार यहाँ क प्रत्यय हुआ है क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान भगवान के इस वचन से क्षेत्रज्ञ है तथा महाभारत में भी कहा है शरीर ही क्षेत्र है शुभा कर्म उनका बीज है वह योगात्मा उन्हें जानता है इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है स एवं न क्षरती अक्षर परमात्मा अस्नातेर असनोतेर वर् प्रत्यन्त रूपमक्षर जो क्षर अर्थात क्षीण नहीं होता वह अक्षर परमात्मा है अश या अशु धातु के अंत में सर प्रत्यय होने पर अक्षर रूप बनता है एव कारात परमार्थतः तत्वमसि इति तत्वसी श्रुते चकाराध्यावहारिको भेदस्थ प्रसिद्धे अप्रमाण्वात्व शब्द से यह दिखलाया है कि तत्वमसि इस श्रुति के अनुसार परमार्थतः क्षेत्र और अक्षर का अभेद है तथा चकार से दोनों का व्यवहारिक भेद दिखलाया है क्योंकि प्रसिद्धि प्रामाणिक नहीं होती